तो उनको भी घाटा पड़ता और मरीज को मिलने जाने वाले लोग भी बेईमानी करते तो वो ज्योतिष्याम पी ज्योति उस परमात्मा का प्रकाश शुभ किरण शुभ संकल्प एक दूसरे को जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते इसीलिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अच्छे आदमी को खबर पड़ गए कि तुम बीमार हो या मैं बीमार हूँ तो अच्छे आदमी को हमारे लिए सद्भाव है उसकी सेम्पेथी भी हमको बीमारी से ऊंचा उठाएगी मेरी बीमारी ऐसी थी कि शायद ये शरीर नहीं बचता लेकिन भक्तों के संकल्पों ने और मेरे कुछ सब कुछ जो भगवान को मैंने कह दिया रखना है तो रखो नहीं तो ले लो ईश्वर का संकल्प भक्तों के संकल्प से मेरा शरीर मौत के मुंह से वापिस आया लेकिन पहले जैसा शरीर अस्वस्थ रहता था या बुढ़ापा था आजकल भक्त लोग व्रत उपवास करते या कोई रामायण का पाठ करते बापूजी का स्वास्थ्य तो उनके संकल्प से भी मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन जवान होता जा रहा है तो परस्पर भावय तो ये केवल मैं अपने खान पान की चतुराई से इतना जवान हो रहा हूं ये संभव नहीं है ऐसी कोई मेरे में विशेष चतुराई नहीं तो आप लोगों के शुभ संकल्प भी मेरे को मेरे शरीर को मदद कर तो ऐसे जो मर जाते हैं उनके लिए भी आप अगर पाठ रखते हैं गरुड़ पुराण का पाठ रखते हैं भागवत का कथा रखते हैं अथवा जप रखते हैं और उसकी सदगति के लिए मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक पढ़कर उसको ऐसी, ऐसी ऐसी भावना से प्रेरणा देते हैं तो उसको बड़ी मदद मिलती है मरने वाले को और मरने वाले आप, आप सभी मरने वाले उदय सभी तो मरने वाले को एक बात पक्की समझ लेनी चाहिए कि मैं बीमार हूं मैं दुखी हूं ऐसा चित्त बनाकर आप अपना बुढापा मत गुजारू स्थूल शरीर तो छूट जाएगा लेकिन मैं बीमार हूं और मैं दुखी हूं इस प्रकार की संबित अंत में बैठी रहेगी और वो अंत आपके साथ चलेगा चैतन्य तो है जहां गड़ा जाएगा आकाश तो वहां है तो जहां सूक्ष्म सरी जाएगा वहां चिदानंद चैतन्य तो है मैं दुखी हूं दुखी हूं जितना गहरा दुख का भाव होगा उतना ज्यादा समय नरक में पड़ा रहना पड़ेगा दुखी जितना रुग्ण हूं बीमार हूं बीमार हूं ये अपने में थोपते जाओगे उतना ही ऐसे ही गंदी जगहों में रुगण जगहों में पड़े रहोगे तो भीष्म जी ने मरने की विधि बता दी कि ऐसा मरो कि सर सै पर पड़े हो और बाणों की पीड़ा है फिर भी मरते समय भगवान अच्युत का चिंतन करो और प्राण की धारणा की और ऐसी धारणा की प्राणवायु की कि सारे बाण अपने आप निकलते गए और घाव भरते गए भीष्म जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला था और अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन आज ब्रह्मचर्य रखने का उन्होंने ठान लिया था ऐसे विष्ण जी जिनको मिलने के समय तो महाराज देवऋषि नारद वहां आए हैं उनकी मृत्यु की निकटता देखकर भगवान कृष्ण और युधिष्ठर और पांचों पांडव वहां हाजिर इतना ही नहीं लोमस ऋषि हारित मुनि और भगवान दत्तात्रेय बृहस्पति जी शुक्र जी और चमन ऋषि जिनकी आयु साठ हजार वर्ष ऐसे लोग भीष्म के मृत्यु के समय कट्ठे हुए सन्नत कुमार ब्रह्मवेता, वेता ब्रह्म ज्ञानी चारो जन्म और संकल्प के बल से बालक ही बने रहते पांच साल के हैं तो पुरखों के पुरखे लेकिन नन्ने मुन्ने बने ऐसे सनत कुमार हाजिर रहे वर्णन आता है शास्त्र में महाभारत कपिल मुनि और वाल्मीकि जी भी वहां पधारे और तुम्बरू जी भी आए और परशुर वहां हाजिर हुए पिपलाद मुनि का भी भी प्रभाव कम नहीं था वे भी वहां कश्यप ऋषि और पुलस्त ऋषि भी हैं दक्ष भी भी वहां। और वहाि वेदव्यास जी तो आए वेद व्यासी के पिता जिन्होंने संकल्प करके अंधेरा और कोहरा कर दिया और वेद को नक्षत्र ग्रह होरा शास्त्र के जानकार थे इस समय अगर गर्भाधान हो जाए तो वो पुरुष साक्षात विष्णु का अवतार जैसा हो जाएगा ज्ञान का भंडार होगा तो वो कन्या तो थी मछुआरे की उसने बोला महाराज मेरे शरीर से तो दुर्गंध आती है बोले नहीं आप तेरे से तेरे शरीर से योजन पर्यंत सुगंध आएगी अभी तो दिन दहाड़ा बोले मैं रात्रि कर देता गर्भाधान कर दिया उसी से वेदव्यासी उत्पन्न हुए ऐसे पाराशर जी की हाजरी पिता मह के आगे अंगिरा मरीचि गौतम ऋषि गालब ऋषि धौम्य ऋषि भी वहां पता रहे थे मारकंडे और कृष्ण और सुतजी महाराज भी वहां थे सौन का को उपदेश देने वाले कई ब्राह्मण जति जोगी तपस्वियों की तो संख्या का वर्णन करना संभव नहीं ऐसे भीष्म जी मरते समय कैसा चिंतन करते श्री कृष्ण को कहते के माधव अब मेरा समय आ गया है प्राण छोड़ने का मुस्कुराते रहिए होगा उदास मत होइएगा पितांबर लहराता रहे मैं अपनी कन्या तुम्हें तो अर्पण करता हूं अब आजीवन ब्रह्मचारी कन्या खा से लाए बोले मेरी बुद्धि रूपी कन्या जिसको मैंने सच्चाई से सत्य संकल्प से सुरक्षित रखा है वो मेरी कुमारी कन्या तुम्हारे को वर्णित कर, अर्पित करता हूँ मेरी बुद्धि माधव तुमको मैं अर्पण करता आप भी मरते समय बेहोश होकर न मरे मृत्यु का भय न रखिए मृत्यु एक जैसे नींद में आप चले जाते ऐसे अंत की थोड़ी अवस्था आती बेहोश होकर न मरे दुखी हो कर ना मरे चिंतित तो होकर न मरे भयभीत तो होकर न मरे और मैं दुखी हूं मुझे चिंता है मुझे भय है ये तो फटकने ही मत देना भय है तो मन को है चिंता है तो मन को है पीड़ा है तो शरीर को है मैं उसको देखने वाला सनातन स्वरूप परमात्मा का अमर पुत्र हूँ मौत को भी जानने वाला हूँ हरे ओ माँ हरे ओ मरे आज का उत्तरायण आपके लिए सदा का उत्तरायण बन जाए कांठ बांध लो जैसा चिंतन के संस्कार होते ऐसी गति होती जैसे कर्म होते जैसा चिंतन होता है ऐसी गति होती तो कर्म उन्नत करो संग उन्नत करो चिंतन उन्नत रखो और उन्नत चिंतन दाक्षिणायण हो चाहे उत्तरायण हो आपको उन्नत करेगा लेकिन जिसने उन्नत चिंतन किया है उन्नत कर्म है और उत्तरायण को ही जाता है तो विशेष सुविधा होती है अगर दक्षिणायण को जाता है तो उतना समय वहाँ के दक्षिणायण अध पड़ा रहना उसकी अपेक्षा यही पड़े है सरसया पर जैसे अभी जाना है जहाज में लेकिन जहाज आधा एक घंटा लेट है तो वो एयरपोर्ट पे जहाज के लिए ताकि इनसे तो अपने घर में ही रहे क्या फर्क पड़ता है अपने शरीर में ही रहे तो संकल्प की प्रधानता से अंत के आकार और गति बनती है। अगर द्वेष भरा है किसी से मारपीट करनी है तो फिर शेर की होनी वाला अंतकर्ण वहीं दू प्रवेश करेगा अगर वैर बुद्धि है तो सर्प की होनी वाला अंत कर्ण सर्फ बनेगा अगर मास्कने की रुचि वाले अंत कर्ण है तो फिर गीत और मांसाह प्राणी बनने के लिए ऐसा नहीं कि एक एक प्राणी को भगवान आकर बनाते है ये बनो ये बनो ये बनो ये बनो या ब्रह्मा जी बनाते है इस प्रकार अंत कर्ण की अवस्था बना दी जैसे बीज में संस्कार डाल दिए और बीज जहां जिस माहौल में पैदा होगा वो अपने संस्कार लेकर जाए ऐसे अंत क्रम में संस्कार होते तो मनुष्य जीवन में अपना संस्कार उन्नत करने का अवसर है बाकी का तो परंपरागत बदलती जाएगी दुनिया लेकिन कोई प्राणी समझो हिरण है और मनुष्य के संपर्क में आ गया और वो मनुष्य धर्मात्मा तो हिरण की योनि मरने के बाद सैकड़ों जन्म के बाद वो मनुष्य होगा लेकिन जड़ भरत के संपर्क में वो हिरण मरा नहीं जड़ भरत के संपर्क मिला और बाद में हिरण मरा तो रहुगण राजा बन गया सैकड़ों योनियों के बाद मनुष्य बनना था और पुण्याई करके फिर राजा बनता राजा जैसे योग्यता लाग लेकिन राजा अजनाब खंड का राजा के वाइब्रेशन और अजनाब खंड के राजा भरत के संपर्क में हिरण ने जो कुछ चारा चुगा अथवा जो दूध आदि पिया उसका पुण्य प्रताप ये हुआ कि जड़ भरत तो हिरण का चिंतन करते कहते राजा तो हिरण बन गए लेकिन राजा का चिंतन करते करते हिरण मरा तो दूसरे जन्म में रहुगण राजा बन गया और रहुगण राजा पालखी में बैठा और जड़ भरत उस रहुगण राजा को उठाए लिए जा रहे कैसी कर्मों की गति गंडकी नदी के किनारे रहुगण ये अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट इतनी सुंदर व्यवस्था की भरत ने कि उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा और ये राजपाट की व्यवस्था कराकर फिर वो अपना जीवन धन्य करने के लिए गंडकी नदी पे जाकर एकांत में रहने लगे और दोपहर के समय सूर्य को तर्पण करते देवताओं को तर्पण करते तो सफेद तिल हाथ में रखकर देवताओं को दिया जाता अब पितरों को तर्पण करना हो तो काले तिलों से तर्पण करके पितरों को तृप्त किया जाता और यक्ष गो किन्नर सभी के लिए तृप्ति का संकल्प करने से अपने हृदय में भी वो तृप्ति आती है मैंने अनुभव किया है श्राद्ध क्रम हम कराते हैं तो दूसरों के तृप्ति के लिए तर्पण करते करते अपना हृदय भी तृप्ति का अनुभव करता है तो सूर्य को अर्घ दे रहे थे इतने में प्यासी हिरण गर्भवती हिरनी पानी पीने को आई और शेरे बबर भूखा उसने गर्ज की तो गर्जना की तो भय भी तिरणी नदी के उस पार छलांग तो भय के कारण उसकी नसें दुर्बल हो गई और गर्भ गिर गया और हिरणी उस पार जाकर अपनी लोथ को घसीटती हुई गुफा में दम तोड़ दिया दयालु भरत ने हिरणी के बच्चे को अपने पास पाला पोषा रखा जब मौत का समय आया तो दयालु भरत ने देखा कि वो कहाँ गया वो तो मेरे को कितना खुजलाता था मेरे साथ रहता कहीं बगेड़ा न खा जाए अभी तो छोटा था अरे इसका क्या होगा तो हिरण का चिंतन करते करते मरे राजा भरत तो दूसरे जन्म में हिरण हुए लेकिन फिर भी उनके कर्म की गति जब तब किया है तो स्मृति बनी रही कि आज एकादशी है तो हिरण के शरीर में राजा भरत घास पात नहीं खाते गिरे हुए सूखे पत्ते भी नहीं खाते थे ऐसा वर्णन आता है। मैंने भी देखा है ऐसा कुत्ता ऊाड़ी में बरेली के पास हम गरीबों में बांटने गए तो वहां तीन कुत्ते थे किसानों के मजदूर खेती में दस पंद्रह घर थे उनको मेवा मिठाई फल आदि बांटने गए थे सुबह घूमने का भी हो गया और उनको बांटने का भी हो गया एक दिन पहले हम देख के आगे बहुत गरीब ही है तो दूसरे दिन वह ले गया तो कुत्तों को भी टुकड़ा टुकड़ा डालते मिठाई का तो चटाक सा एक कुत्ते को डाला तो खाए नहीं फिर दूसरी चीज दी तीसरी चीज दी तो वो बार बार जो भी दें खाली सिर झुकाए और फिर प्रेम से देखकर पूछ ही तो मेरा ध्यान ज्यादा खींचा फिर मैंने वो मजदूरों से पूछा कि ये खाता नहीं क्यों बोले बाबा आज मंगल तो नहीं है मैं क्या आये तो मंगलवार बोले मंगल का ये व्रत रखता है पट्टा कोई कैलेंडर नहीं है कोई उसको कहता नहीं आज मंगल है लेकिन अगले जन्म के अंत में मंगल की स्मृति का परिचय कुत्ते के शरीर में मिलता है तो मानना पड़ेगा कि आपके स्थूल शरीर आप नहीं हैं सूक्ष्म शरीर भी वास्तविक में आप नहीं है लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ लगाव बना रहता है तो लोक लोकांतर में जाते अगर आप क्या ये समझ में आ जाए तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में और स्थूल शरीर स्थूल भूतों में और जीवात्मा परमात्मा में सदा के लिए एकाकार हो जाए तो मनुष्य को अपने जीवन काल में ऐसा ज्ञान पा लेना चाहिए ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए ऐसी समझ के धनी हो जाना चाहिए कि मरते समय फिर गर्भ में ना आए गर्भ मिले ना मिले कि नाली में ना बहे गर्भ में आने को भटकेंगे और गर्भ नहीं मिलेगा तो नाली में बहेंगे चाहे बड़ी सेठानी के घर में आना हो तभी भी न जाने कितनी बार नाली में हम गए और फिर आए तो इन दुखों से बचने के लिए मनुष्य को दुख भगवान के नाम का भगवान के गुण का भगवान के स्वभाव का और भगवान के तत्व का ज्ञान अपने अंत में भर लेना चाहिए तस्मात सर्वात्म राजन हरि अभिधीय श्रोतव्य की तव्य सुमृतव्यो भगवत प्रणाम मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान सुन लेना चाहिए भगवान क्या है कृष्ण भगवान है राम भगवान है शिव भगवान है अरे भगवत तत्व को जो त्यो जानते हैं इसलिए वे भगवान है जीने की वासना से हम जी रहे इसलिए जीव आत्मा है पांचवी वृत्तियों में भटक रहे इसलिए वो पशु है देवत्व स्वभाव वाले इसलिए देव है लेकिन भगवत सत्ता तो एक है तो भीष्म जी के पास भगवत प्राप्त महापुरुष सन का पाराशर जी हैं संकल्प सामर्थ्य के धनी व्यास जी हैं जिन्होंने अट्ठारह पुराण रच डाले विश्व का आर्ष ग्रंथ पहला ग्रंथ अगर है ब्रह्म ज्ञान का तो भगवान वेद जी का है ब्रह्म सूत्र और उसमें पहला वचन है सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हे मनुष्य तू तो धरती पे आया अगर तुझे जानना है जानने की इच्छा है तो उस ब्रह्म आत्मा को जान ले पड़ता